गीता भाष्य अध्याय दो। प्रसक्ता नाम तया साम जो श्रीमद्भगवीता शष्य अध्यापृसाया प्रहृतचेत व्यवसायत्मका बुद्धिसम विधीय भोगेश्वर्यपस भोग कर्तव्य ऐश्वर्य चेटे भोगेश्वर्यो भो प्रणयमता तदात्मूता क्रिया विशेष बहुलया वाचा चेतसाम चा अपृतचेतसाचादितवेक प्रज्ञा व्यवसायत्मक सांख्ये योगे वा बुद्धिसम सधीयते अस्षोपभोगा सधि अंतक बुद्धि तस्ध न यते, न से नवती जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है इस प्रकार जो तद्रूप हो रहे हैं तथा क्रिया भेदों को पूर्वक बतलाने वाली उस उपर्युक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात जिनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो रही है उनकी समाधि में सांख्य विषयक या योग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं ठहरती पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है उसका नाम समाधि है इस व्युत्पत्ति के अनुसार समाधि अंतकरण का नाम है उसमें बुद्धि नहीं ठहरती अर्थात उत्पन्न ही नहीं होती यह एवं विवेक ही अहिता तेषा जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित हैं उन काम परायण पुरुषों के त्रयगुण्य विषया वेद निश्चुण्यो भर्जुन निर्द निसस्थो निर्योगक्षेम आत्मुण्य विषया तैगुण्य संसारो विषय प्रकाशयतव्यो ये ते वेदा त्रैगुण्यषयां तो निश्चुण्यो अर्जुन भव इत्यर्था हा। वेद त्रैगुण्य विषयक है अर्थात तीनों गुणों के कार्यरूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं परंतु हे अर्जुन तू असंसारी हो निष्कामी हो निर्दंद, सुख दुख हेतु संप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वंद्व शब्दवाच्यौ तगतौ निर्द्वंदो तम नित्य नृत्यसत्वस्थ सदा सत्वगुणाश्रित तथा निर्द्वंद हो अर्थात सुख दुख के हेतु जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ है उनका नाम द्वंद है उनसे रहित हो और नित्य सत्वस्थ हो अर्थात सदा सत्वगुण के आश्रित हो तथा निर्योग निर्योगक्षेम अनुपात उपादन योग उपात रक्षण क्षेम योगक्षेम प्रधान से श्रेयसी प्रवृत्ति ही दुष्क्रा अतो निर्योगक्षेमो भव तथा निर्योग क्षेम हो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है योगक्षेम को प्रधान मानने वाले की कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है अतः तो योगक्षेम को न चाहने वाला हो आत्मवान आत्मवान्मत्ता चल तव उपदेश स्वधर्म अनुतिष्ठितः तथा आत्मवान हो अर्थात् आत्म विषयों में प्रमादित हो तो स्वधर्माष्ठान में लगे हुए के लिए यह उपदेश है सर्वो वेदो, वेदोक्सु कर्मसु यानी न फला चेत तानि इति किमता इति उच्यते सुणु संपूर्ण वेदोक्त कर्मों के जो अनंत फल हैं उन फलों को यदि कोई न चाहता हो तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करे इस पर कहते हैं सुन या वन उदानेर्वतः सप्लु तोेश्ण ब्राह्मणस्य जानता यथा लोके कूप तड़ागाद उद्पाने अर्थः यहां कूपतगानेक परिन्नोदक स्नाथ प्रयोजन सर्व अर्थ संुदक तवान्पते तथा जैसे जगत में कुप तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है वह सब प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिणाम में अनायास सिद्ध हो जाता है अर्थात उसमें उनका अंतर्भाव है एवं तामान तावत परिमाण एवं संपद्यते सर्वेषु वेदेशु वेदेश वेदेश वेदेश वेदेश वेदोक्तेशु कर्मसु यह अर्थो यो यम सह अर्थों ब्राह्मण से संयासीन पर जानता योनफलतः संपलुतेदक स्था इसी तरह संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है वह समस्त प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का यानी सन्यासी का जो सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है उसमें उतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है अर्थात उसमें उसका अंतर्भाव है सर्वम तद भी यकिन चजा साधु कुर्वन्ति इति यद्वेद येद इतिव इति च वक्ष्यति श्रुति में भी कहा है कि जिसको वह रैक्व जानता है उस परब्रह्म को जो भी कोई जानता है वह उन सबके फल को पा जाता है कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है आगे गीता में भी कहेंगे कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं इत्यादि तस्मा प्राग ज्ञाननिष्ठाधिकार प्राप्ते कर्मणि अधिकृतन कूप तलागायम अपि कर्म कर्तव्य सूत्रांग यद्यपि कूप तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाले हैं तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए कर्मण्यवास्ते मू कर्मफल हेतु माते एव कर्मण्वध न ज्ञाननिष्ठायां ते तब त्र चर्मको मलेशुस्त कर्मफलृष्णा मा भूत कदाचन कक्षाचित अवस्थायाम इत्यर्थः तेरा कर्म में ही अधिकार है ज्ञान निष्ठा में नहीं वहाँ कर्म मार्ग में कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए जदा कर्मफले तृष्णा ते तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु सह एव हेतु कर्मफलहतुभ हे यदि कर्मफल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्मफल प्राप्ति का कारण होगा अतः इस प्रकार कर्मफल प्राप्ति का कारण तू मत बन यदा कर्मफलृष्णा प्रयुक्ता कर्मी प्रवर्तते तदा एव जन्मनो हेतु भवि कर्मफल न इष्य से कि कर्मण इति मां ते तब संगह अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीति मां भूत क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है तब वह कर्मफल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है यदि कर्म फल की इच्छा न करे तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है इस प्रकार कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति प्रीति नहीं होनी चाहिए यदि कर्मफल प्रयुक्त न कर्तव्य कर्म कथम कर्तव्यं इति कर्तव्यंतिच्यते यदि कर्मफल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिए तो फिर किस प्रकार करने चाहिए इस पर कहते हैं योगस्थः कुरुकर्मा संगम त्यक्तवा धनंजय सिद्ध सिद्धियों सम भूत सोग उच्यते योग कुरुकर्माणी केवल ईश्वरा तत्र अपि ईश्वरों में तुष्यतु इति संगम त्यक्तवा धनंजया हे धनंजय योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो इस आशारूप आसक्ति को भी छोड़कर कर फल कर फलतृष्णाशून्यन कृमाड़े कर्मणि सत्व सत्वशुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति प्राप्तिलक्षणा सिद्धि तद विपर्यजा असिद्धि तय सिद्धि सिद्धियों अभी समल्यों भूत कुरुकर्माणी फलतृष्णारहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि है ऐसी सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर कह असौ योगो यत्रस्थ कुरु इतिम इदम तत् सिद्ध सिद्धों समत्व योग उच्यते यह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है यही जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है इसी को योग कहते हैं यत पुनः युनः समत्वुद्धियुक्त ईश्वराराधनाथ कर्म एक तस्क जो बुद्धि से ईश्वराधनाथ किए जाने वाले कर्म हैं, उनकी अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट है यह दिखलाते हैं दूरण कर्म बुद्धिगानंजय बुद्ध शरण म कृपना पल दूरेण अति विप्रकर्षेण ही अवरम कर्म फलाना क्रियमाण बुद्धियोगा बुद्धि युक्ता कर्मणों जन्म मरणादि हेतुवादनजया हे धनंजय योग की अपेक्षा अर्थात बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्मफल चाहने वाले सकामी मनुष्यों द्वारा किए हुए कर्म जन्म मरण आदि के हेतु होने के कारण अत्यंत ही निकृष्ट है यत एव योग यतएवयां बुद्धौ तत्परिपाकयां वा सांख्य बुद्ध शरण आश्रय अभयप्राप्तिण्य प्रार्थयस्व परमार्थ ज्ञान शरणो भवितर्थ इसलिए तू योग विषयक बुद्धि में या उसके परिपाक से उत्पन्न होने वाली सांख्यबुद्धि में शरण आश्रय अभय प्राप्ति के हेतु को पाने की इच्छा कर अभिप्राय यह कि अभिप्रा ज्ञान की शरण में जा यतः अवरम कर्म कुर कृपणीना फलहेतव फलतृष्णा प्रयुक्ता सत यो वाएदक्षर गाग विदिवास्म्लोका प्रयति सृपण क्योंकि फल फलतृष्णा से प्रेरित होकर सकाम कर्म करने वाले कृपण हैं दीन हैं। श्रुति में भी कहा है हे गार्गी जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से जाता है वह कृपण है समत्व बुद्धि युक्त सन स्वधर्मम अनुष्ठित यलम प्राप्त होती तत् बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्माचरण करने वाला पुरुष जिस फल को पाता है वह सुन बुद्धियुक्त जहातीह उभे सुख दुष्कृते तस्मागा युज्य स्वयोग कर्म सु कौशल बुद्धियुक्त समत्वया बुद्धिया युक्तो, युक्तो जहाति परित्यजति बुद्धियुक्त अस्मिन् लोके अस्क उभे सुकृतुषते पुण्यपापे सशुद्धिजान प्राप्तिद्वारण यतः तस्मा बुद्धि योगा युजस्व घटस्व समत्व योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतकरण की शुद्धि के और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत दुष्कृत को पुण्य पाप दोनों को यही त्याग देता है इसी लोक में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है इसलिए तू बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर चेष्टा कर योगो हि कर्मसु कौशलम सधर्माख्यु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्धियद्ध्यो समत्वुद्धि ईश्वरा तस्तया तत्कौशल कुशल भाव क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है अर्थात रूप कर्म में लगे हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्धि असिधि विषयक समत्वभाव है वही कुशलता है तद ही कौशलम यद बंधस्वभावानी अपनी कर्माणी समत्वबुद्धिया स्वभाव निवर्तंते तस्मा युक्तो भवत्व यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं वे भी बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं अतः तू समय बुद्धि से युक्त हो